द्वितीय तायेता देवता सृष्टा अस्म महत्पतमसन्ना पिपाशाभ्यार्जत तब्रुवन्नायतन न प्रजा अस्मिन् अन्न बदा वे परमात्मा द्वारा रचे हुए ये सब अग्नि आदि देवता इस संसार रूप महान समुद्र में आ पड़े तब परमात्मा ने उस समस्त देवताओं के समुदाय को भूख और प्यास से युक्त कर दिया तब वे सब अग्नि आदि देवता इस परमात्मा से बोले भगवन हमारे लिए एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें स्थित रहकर हम लोग अन्न भक्षण करें ताभ्यो गामयत्ता अब्रुवन्द वै लोयम अलमि अलमिती ताभ्यो स्वमानत्ता अब्रुवन्न वै नो अयम परमात्मा उन देवताओं के लिए गौ का शरीर लाए उसे देखकर उन्होंने कहा हमारे लिए पर्याप्त नहीं है इस प्रकार उनके कहने पर परमात्मा उनके लिए घोड़े का शरीर लाए उसे देखकर भी उन्होंने फिर वैसे ही कहा कि यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है ताभ्य पुरशम आलयत्ता अभ्रुवन सुकृतम बतेती पुरुषो व सुकृतम ता अब्रम अब्रविद्यथा यतम प्रविशते तब परमात्मा उनके लिए मनुष्य का शरीर लाए उसे देखकर वे अग्नि आदि सब देवता बोले बस यह बहुत सुंदर बन गया सचमुच ही मनुष्य शरीर परमात्मा की सुंदर रचना है फिर उन सब देवताओं से परमात्मा ने कहा तुम लोग अपने अपने योग्य आश्रयों में प्रविष्ट हो जाओ अग्निर्वाग भूप्वा मुखम प्रावद्वायु प्राणो भूप्लाशिक प्राविशद आदिचुर्भु चक्षु प्रशद्विशहस्रोत्र भूप् कर्णों प्रशन दो सदी वृहस्पतो लोबार भूत् जटं प्रावचंद्रमा भूप् हृदय प्रशन अपालो मृत्युअपानो भूत प्राविशद अप आपो रेतो भूत प्रसन् तब अग्नि देवता वाक इंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गया वायु देवता प्राण बनकर नासिका के छिद्रों में प्रविष्ट हो गया सूर्य देवता नेत्र इंद्रिय बनकर आँखों के गोलकों में प्रविष्ट हो गया दिशाओं के अभिमानी देवता स्रोत्र इंद्रिय बनकर कानों में प्रविष्ट हो गए औषधि और वनस्पतियों के अभिमानी देवता रोए बनकर त्वचा में प्रविष्ट हो गए चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हो गया मृत्युदेवता अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हो गया जल का अभिमानी देवता वीर बनकर लिंग में प्रविष्ट हो गया तमसनाया पिपाशे अब्रुता अवाभ्याम अभी प्रजाती ते आब्रवीद्रवीदेता स्वेवाम देवता स्वा भजामेता तस्माद्यस्य भागिरोमी तस्मा सेवता भाग्या बेवा मसनाया पिपा उस परमात्मा से भूख और प्यास ये दोनों बोली हमारे लिए भी स्थान की व्यवस्था कीजिए यह सुनकर उनसे परमात्मा ने कहा तुम दोनों को मैं इन सब देवताओं में ही भाग दिए देता हूँ इन देवताओं में ही तुम्हें भागीदार बनाता हूँ इसलिए जिस किसी भी देवता के लिए हवि भिन्न भिन्न भिन विषय इंद्रियों द्वारा ग्रहण की जाती है उस देवता के भोजन में भूख और प्यास दोनों ही भागीदार होती है दीय खंड समाप्त